अमृत माणी सत्य 530 हृदय के भीतर भक्ति भाव रखो कपट चतराई छोड़ दो जो सांसारिक कर्म करते हैं दफ्तर में काम या व्यापार करते हैं उन्हें भी सत्यनिष्ठ होना चाहिए सच बोलना कलयुग की तपस्या है 531 सत्यवादी सत्यनिष्ठ हुए बिना सतस्वरूप भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती 532 सत्य वचन के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए सत्य को दृढ़ता से पकड़े रहने पर ईश्वर लाभ होता है 533 मिथ्या का कोई भी रूप अच्छा नहीं मिथ्या वेश भी अच्छा नहीं यदि तुम्हारा मन तुम्हारे वेश के अनुकूल न हो उस मिथ्या वेद से महान अनर्थ हो जाता है झूठ बोलते बोलते या बुरे काम करते करते धीरे धीरे मनुष्य का भय चला जाता है और वह पाखंडी बन बैठता है पांच सौ चौतीस एक ऋणग्रस्त व्यक्ति ने अपने साहूकार से बचने के लिए पागल का स्वांग रचा था डॉक्टर वैद्य कोई उसे सुधार नहीं पा रहे थे उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था अंत में एक अनुभवी वैद्य ने बीमारी का सच्चा कारण ताड़ लिया और उसे डांटते हुए कहा महाशय यह आप क्या कर रहे हैं सावधान हो जाइए कहीं पागल की नकल करते करते आप सचमुच ही पागल न बन जाएं। इस थोड़े ही समय के अंदर आपके दिमाग में कुछ कुछ सही गड़बड़ी के लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं यह सुनकर वह व्यक्ति होश में आया और उसने पागलपन का ढोंग करना छोड़ दिया सदा किसी भाव की नकल करते रहने से मनुष्य धीरे धीरे वास्तव में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है